दोस्तों, कभी सोचा है कि सिर्फ सात दिन में तुम अपनी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकते हो? टोनी रॉबिन्स कहता है, Change doesn't take time, it takes commitment. और यही चैप्टर उसी ट्रांसफॉर्मेशन का रोडमैप है। ये सात दिन कोई आदिनरी वीक नहीं, ये एक जर्नी है, जहां हर दिन तुम अपने लाइफ के एक नए डायमेंशन को हील करते हो Emotional Destiny. Tony कहता है, The quality of your life is the quality of your emotions. अगर तुम अपने emotions पे control नहीं रखते, तो दुनिया का कोई success तुम्हें satisfied नहीं कर सकता। इस दिन का मकसद है अपनी feelings के master बनना। दुख, गुस्सा, guilt, ये सब सिर्फ signals हैं, punishments नहीं। उन्हें समझो, rewrite करो, और अपनी energy को positive direction में भेजने दो। Tony कहता है, Decide now to live in a beautiful state no matter what happens. Emotional control ہی asal freedom है. Day 2 Physical destiny Body ही وہ vehikel है جس میں تمہارا mind رہتا ہے. اگر یہ weak है تو تمہارا vision ب ھ weak پڑ جاتا ہے. Tony کہتا ہے اپنی body کو treat کرو جیسے ایک temple. Energy, motion ا و focus سب body سے start ہوتا ہے. Healthy food, proper sleep ا و movement ये सिर्फ habits नहीं, ये discipline of greatness हैं। जिन्दगी तभी खूबसूरत लगती है जब share की जाए। टोनी कहता है, the secret to living is giving। हर relation में तीन चीजें जरूरी हैं। लव, और ग्रोथ। अगर तुम्हारा focus सिर्फ लेना हो, तो रिष्टा जल्दी तूट जाता है। लेकिन जब तुम देना सीख � टोनी एक सिंपल रूल देता है Don't try to be right, try to be kind बस ये line पूरी relationship philosophy समझा देती है Day 4 Financial Destiny Money खुद में power नहीं ये तुम्हारी decisions का reflection है टोनी कहता है You must learn to master money और it will master you Financial destiny सिर्फ earning नहीं बलकि managing और growing भी है अपने लिए एक strong financial plan बनाओ स्पेंड कम नहीं, स्मार्ट करो और पैसा सिर्फ कंफर्ट के लिए नहीं, कंट्रीब्यूशन के लिए यूज करो। डे फाइव भी इम्पैक्टेबल। योर कोड ऑफ कंडक्ट। टोनी कहता है, लाइफ में सबसे ज्यादा पीस तब मिलती है, जब तुम अपने वैल्यूज के मुताबिक जीते हो। अपनी जिंदगी के लिए एक पर्सनल कोड बनाओ, जो बता� और जब तुम्हारा character strong होता है तो जिन्दगी अपने आप direction ले लेती है Day 6 Master your time and life सबसे limited resource Time Tony कहता है Once lost, it can never be regained अपने दिन को random नहीं Purposefully design करो उन tasks पे focus करो जो तुम्हारे long term vision से connected हैं अपने time को master करना मतलब अपनी destiny को master करना Day 7 रेस्ट एंड प्ले, यूवन गॉड टुक वन डे ऑफ। टोनी कहता है, लाइफ इस नॉट मेंट टू बी इंडियोर, इट्स मेंट टू बी एन्जॉयड। रेस्ट वीकनेस नहीं, बैलेंस का साइन है। अपनी रूह को रीचार्ज करो, फैमिली के साथ वक्त बिताओ और उन छोटी खुशियों को महसूस करो जो असल में जिंदगी बनाती हैं अगर तुम इन principles को अपनी daily life में लागू करलो, तो तुम्हारा अंदर का giant सिर्फ उठता नहीं, वो दुनिया को बदलने लगता है। और अब, अब हमारा सफर अपने आखरी मंजिल की तरफ जा रहा है, वो final chapter जहां हम समझेंगे कि giant जग गया है, और ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं रही।